रुक्मिणी सत्यभावा जी को ने कहा कि महाराज हम आपके महाराज का दर्शन करना चाहते ठाकुर ने द्वारिका में महाराज का आयोजन किया समस्त प्रजांगण वहां उपस्थित थी रास के बाद श्री रुक्मिणी ने पूछा श्री जी से जी सखी इस रास में उतनी आनंद आया जितना वृंदावन में आता सखी वही कृष्ण है वही है। लेकिन उसका अंश भी आरंभ नहीं है यार, क्योंकि वो श्री वृंदावन धाम में है तो वृंदावन धाम के संयोग से श्री कृष्ण चरित्र मुखरित हो उठता है रास लीला का दर्शन आप कलकत्ता में भी करेंगे अमृतसर में भी, भी करेंगे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 सब लोग आकर के उग्रसेन महाराज की आई ठहरते हैं और वसुदेव जी ने उग्रसेन जी जीवी यादवों ने बड़ा सबका स्वागत किया भेदभाव छोड़कर वसुदेव उग्रसेनाद्ययी यदु विस्तेर्चिता नृपा बड़ा स्वागत किया और वो बहुत आनंद को प्राप्त आनंद प्राप्त इसलिए हो गया कि दोस्त मिल गए सख, सखा मिल गए सखी मिल गई साथी मिल गए बहुत दिन की बिछड़े मिल गए कहे नहीं इसलिए अत्यंत आनंद मिल गया फिर क्यों हुआ आसन आसनुत नच्चुतस, आसन अच्युत संदर्श परमानंद निर्वृता अच्छुत के दर्शन से परमानित हो जाए आनंद तो अच्छुत के दर्शन में है परमानंद अच्छुत के दर्शन में है अगर अच्छुत का दर्शन नहीं हुआ तो आनंद भी प्रबली हो जाए और अगर अच्छुत का दर्शन हो गया तो परमानंद की उपलब्धि हो जाएगी सभी आए सब आकर के महाराज उपग्रस्त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 जन्मभाजो नृणाम पश्य था सकृत कृष्णम दुर्दर्शम योगिनाम अब नंदादिमेश्वरा वृंदावन को वर्धन आदि की के भक्तों ने कि यहां पर ठाकुर आए हैं तो वहां पर वो कहीं और ठहरे थे वो नंद जी के स्वागत में अभी नहीं ठहरे आना तो पहले लिखा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 मेरा प्राण प्रियतम कन्ह आया है उसका दर्शन अनस्थार्थ ही खूब भेंट भर करके वाहन में तत् हाली हाथ में तम दृष्टवा विष्णो रिष्टा बाबा को देख करके सारे विष्णुवंशी प्रसन्न हो गए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 प्रेम बिहुवल आ प्रेम से विहुवल हो गए अर्थात फफक फफक करके रो पड़े कृष्ण राम पर स्वजी भगवान कृष्ण और भगवान बलराम आकर के प्रणाम नहीं किया महाराज जी राम जी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 प्रेम को पड़ो निहारो कैसा है पर है ब्रज का प्रेम को पैड़ो निहारो प्रेम का तो पैरा ही न्यारा है कहे जाने वृषभारुनंदिनी कहे वह कानहर कारो कहे जाने वृषभ अनुनंदिनी कहे वह ये प्रेम का रास्ता तो सी नंदनंदन श्याम सुंदर जानते हैं या बाबा वृषभान की लाडली श्री राधा रानी जानती है और कौन जाने के कोई जाना चाहे श्री कृष्ण के मंगलमय में का आस्वादन करे तो वह जान भी जान जाए भीत की ऐसा बात देखो मेरी इज्जत तो श्रोता रखेगा प्रीत की रीति रंगीलोई जान कह जाने वृषभ आनंदिनी कह कान्हर कान प्रीत की रीति कृष्ण रामऊ परिस और पितरऊ अभिवाद्य सीधा अर्थ करना हूं अनुय करके ऐसा भी कहते पितरऊ अभिवाद्य कृष्ण रामऊ परिस ऐसा भी लोग कर ले लेकिन हमको इसमें ज्यादा आनंद आ इसके बाद न किंचनो न किंचनोचतू किंचन न चतुहु न बाबा कुछ बोले न ठाकुर कुछ बोले न बलराम जी कुछ बोले अगर बोलते तो प्रेम ही कहां मराज प्रेम को वाणी नहीं होती है मेरी बात ध्यान रहे जो गाढ़ प्रेम होगा उत्कृष्ट कोटि का प्रेम होगा महाभाव के रंग में लगा हुआ जो प्रेम होगा उसमें वाणी नहीं होगी वहां वाणी सर्वथा गायब हो जाएगी को कि छू कहयन को कि छू प्रेम भरा मन जगति छूछा तो नकिंच रोच तू हू क्यों के प्रेमणा सासुरु कंठम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 अब कौन सा आसन हो सकता है महाराज आसन कौन सा हो सकता है हमने राशीदा व्यवसाय नहीं बताया आपको क्योंकि तो इस प्रसंग को मैंने छुआ ही दी जब भगवान श्याम सुंदर लौट करके आए तो गोपानगनाओं उनको आसन गोपानगनाओं ने उनको आसन दिया राम जी तो कौन सा आसन दिया के अपना उत्तरीय अपनी चुनरी ओढ़नी उन्होंने बिछाया उस ओढ़नी में था क्या उस उसनी में था क्या राम जी ठाकुर जब अंतर्धान हो गए थे तो इतने आंसू गिरे इतने आंसू गिरे कि उस ओढ़नी से पोचते पोसते वो ओढ़ी आंसू मैं हो गई थी तो प्रजागराओं ने सोचा कि ठाकुर के बरसने बस बैठने के लिए इससे बढ़िया आसन कुछ हो भी नहीं सकता श्याम सुंदर लोगों तो लोग तो आपके चरणों को धो देंगे आप मिलोगे तो आपके सामने आंसू ढुलका देंगे और हम तो आंसू भरा बिछा ही आपके लिए बिछा होगा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 ये झाकी इस झांकी गोदे ऐसे इस गोद में ठाकुर जी बैठे हैं इस गोद में बलराम जी बालक बैठे है। है। और बाबा ये लिए हुए ठाकुर का सब कुछ बाबा के हृदय से लगा हुआ है और बाबा प्रेम में विवल हो गए कभी इस कबोल का चुंबन करते हैं इस कबोल का चुंबन करते है, ये है। इसका अर्थ कि तौ तो आत्मासन आरोप बाहुभ्याम परिण्य मंदरानी आ गई जब माता आ गई तो अब यहीं परी लिखा हुआ है जो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 रोहिणी देव की चार परिस ब्रजेश्वरी आकर के ब्रजेश्वरी का को भेंट किया श्री वल्लभाचार्य स्वयं कहते हैं कि आज दौड़ करके रोहिणी और देव की श्री ब्रजेश्वरी का परिरंभण करती है। इस हैं इस परिरंभ से श्री कृष्ण आ चुके हैं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 जब से श्याम सुंदर गए ही श्याम सुंदर कब मिलेंगे आओ आओ प्राणनाथ अब प्राण लगे सीनाथ कान भई प्राणमय प्राण भई कानमय हियमे न जान प्राण है कि कान ऐसी स्थिति गोपांगनाओं की थी उपलब्धि प्रेक्षणेय विशिषु पक्षकृतम शपंथी ये वही ठाकुर हैं कितनी सी पलकें आ जाती देखते देखते पलकों का व्यवधान अगर हो जाता तो श्री रानी कहती देख रही है अपलक नेत्रों से पलक झुक गई कि ब्रह्मा तू महामूर्ख है ऐसे ब्रह्मा तू महामूर्ख है पक्षमकृत दृशां पक्ष जड़, जड़ा आंखों में जो पक्षम बनाने वाला है जड़े मूर्ख अनुवाद किया है श्री दंददास महाराज ने इसी लाइन का बड़ो मंद अरविंद सु महामूर्ख है कमल का बेटा ब्रह्मा बड़ो मंद अरविंद सुत ब्रह्मा तो मूर्ख है गोपांगना कहती ब्रह्मा तो मूर्ख है जीन प्रेम पहचान है क्यों कि मेरी आंखें प्राण प्रियतम जीवन भर जीवन सार सर्वस्व के दिव्य मुखरस का आस्वादन कर रही थी तो निगोड़ी पलकों ने आकर के व्यवधान कर दिया मुख देखत दृगन के पलक रची विचारी इतावता ज्यादा <laughs> वो गोपांगनाएं सोचती हैं कि अब तो ठाकुर मिलेंगे दृग्भि हृदयकृतम अलम दृग्भि हृदयकृत अलम परिम्य सर्वा तद्भाव आप कौन भाव नित्य युजान तुरापम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 स्वराज्य मिल जाए वैराज्य मिल जाए पारमेष मिल जाए लेकिन हम उसकी कामना नहीं करती हम तो भगवान के मंगलमय चरण की धूरी की ही कामना करते हैं न वयम साध्वी साम्राज्य स्वराज्यम भौज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम च आनंद्यम व हरेक पदम हम वैकुंठ की भी कामना नहीं करते तो कामना क्या करती हो कामयाम अह एक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 वसुदेव जी महाराज के यहां समस्त महात्मा आए अमलात्मा आए बड़े बड़े मुनि आए और जब सबके सब आए तो ठाकुर ने उनका पूजन किया मेरे ठाकुर ने सबका सब संतों का महात्माओं का पूजन किया संत महात्मा ठाकुर के भक्त संत तत् चरणम यथा चरण यथा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 लेकिन ठाकुर मर्यादा ख्यापन करने के लिए संतों की पूजा करती हो यही तो वैशिष्ट है महाराज इन दो अवतारों का श्रीराम कृष्ण अवतारों का यही वैशिष्ट लोग कहते कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है वहां मर्यादा की क्या जरूरत है कहते तुम कृष्ण को कलंकित क्यों करती हो तुम अपनी उद, अपनी उद्दंड भावना का आरोप कृष्ण में क्यों करती हो तुम कहो कि उद्दंड रहेंगे लीला पुरुषोत्तम का शब्द व्यक्त करके तुम कृष्ण में आरोप क्यों करते हो भगवान कृष्ण कौन सा ऐसा मर्यादित कर्म है जो नहीं करते नृत्य शोपासन करते हैं हम छोड़ के चले आए बीच में हमको अफसोस था हम उसको उन्हीं कह दे रहे हैं नित्य शब्दोपासन करते हैं मारे नृत्य ब्रह्म मुहूर्त मूर्ति नृत्य ब्रह्म मुहूर्त मूर्ति गले में लगी हुई रुक्मिणी सत्यभामा भामा या चीख उठती है चिल्ला पड़ती है मर जाओ कुक्कुटो भो भो कुक्कुटा मृत भ्व मर जाओ तुमने बोल दिया तुम्हारी आवाज को सुनकर के हमारा प्राण प्रियत उठ गया हमको जो दिव्य परमानंद की उपलब्धि हो रही थी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 और कुछ प्रिया नहीं प्रिया भाव का ख्यापन श्री नारद आए श्री शंकर आए श्री महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए ललिता ने रोक दिया दिशा कर अरे भगवान तो तो भगवान के सामने बड़े बड़े अमलात्मा सब आए हैं ठाकुर सबका पूजन करने कौन कौन आया द्वीपायन आए नारद आई चेवन आये देवल आए असित आये विश्वामित्र आये शतानंद आये भरद्वाज गौतम आये भगवान परशुराम आई पुलस्ती आई वशिष्ठ मैं इसलिए इनको नाम देता हूं कि इन मारसियों का नाम कर छोड़ नहीं पाता इस भगवान राम आए शिष्यों के साथ भगवान वशिष्ठ आए गालो आए भिगु आए पुलस्ते और कश्यप आये रत्री बारकंदे बृहस्पति आई द्वित एक आई ब्रह्मपुत्र अंगिरा आए अगस्त्य आये जागे बल्क आए, आए।, आए वामदेव आये और सबको देख कर सब के महाराज सबके सब उठ के खड़े हो गए पांडव भगवान कृष्ण भगवान बलराम राम जी सब सब उठ के खड़े हो गए और स्वागत आसन भाग्य आर्ग माला धूप अनुलेपन सब कुछ करके और फिर भगवान भगवान्े अहो वय जन्म भृत लब्धम काफल देवाना